करता हूं कि अभी मैं किसका अनुकरण कर रहा हूं और आप को अनुकरण करने के लिए मुझे क्या करना है आप में क्या देखना चाहिए देखो यदि हम समस्याग्रस्त हैं तो यह समझ में आता है कि अनुकरण किसी समस्याग्रस्त मानव का हो रहा या तो वो मानव समस्याग्रस्त है या आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं दोनों ऑप्शन को बनाकर रखना चाहिए तो हम किसका अनुकरण कर रहे हैं का मतलब ये हुआ कि हम किस विचार को स्वीकार करके चल रहे हैं जैसे अभी तक दो तरह के विचार हैं तीसरा विचार ये तो सुविधा से सुखी होना संवेदना से सुखी होना यदि इस प्रकार से कोई चीज़ हो रही है नाम से सुखी होना तो आप समझ सकते हो कि आप कौन से विचार का अनुकरण कर रहे हैं अनुकरण में एक चीज़ और स्पष्ट होना जरूरी है कि ये जो अनुभव हुआ अनुभव के आधार पर जो भी शिक्षा आई तो ये हम एक प्रकार से उस शिक्षा पूर्वक एक विचार को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो भ्रमित मानव में भी एक विचार को हम पकड़ बनाई रहते हैं अपने आप में वो है कि मानव जो है वो एक प्रकार से संविदाओं से या भगवान से सुखी होता है या पैसे सुखी होता है या सुविधा सुखी होता है नाम से सुखी होता है अगर आप अपने में ये पहचान करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए सुखी होने का एजेंडा क्या है ना हो सकता है कि ये जितनी बातें हैं ये सब बातें भी आपके लिए सुखी होने का हो लेकिन हो सकता है कि वो भाषा के रूप में हो तो हम भाषा पूर्वक सुखी होने जाते हैं तो भाषा पुनः एक सुविधा है तो गाड़ी अपने वहीं के वहीं अटकी रहती है क्योंकि पहली बार यार जब भी हम एक लेवल तक सुनते समझते हैं तो एक भाषा ही रहती है और ये भाषा हमारे को सुखी होने का आश्वासन देती है इस पर तर्क भी ठीक से बैठते हैं लेकिन वस्तु हमारे हाथ में नहीं आती है तो हमको कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं उसके मूल में जाएंगे तो ये भाषा के स्वरूप में आचरण क्या है वहाँ तक की क्लैरिटी का अभाव हो जाता है तो भाषा में जब भाषा का प्रयोग हो रहा है तब हमको सुखी लगता है और जब भाषा का प्रयोग बंद हो जाता है तो हमको पता नहीं चलता क्या हो रहा है और मानव सदा सदा भाषा के साथ खड़ा रहेगा ऐसा होता नहीं है चौबीस घंटे वो बोलते रहेगा या सुनते रहेगा ऐसा बनता नहीं है तो हमारा जीना जो बनता है वो भाषा के का कोई अर्थ होता है और अर्थ के स्वरूप में कोई वास्तविकता होती है और उस वास्तविकता का अनुकरण हम करते हैं तब जाकर हमारा जो है मामला गाड़ी ट्रैक पे आती है Great. अब रहा मेरे अनुकरण करना है hmm. तो अब मेरा अनुकरण करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर जो भी कोई एक शब्द के रूप में यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसका कोई अर्थ है जो हम हमारे में बैठा हुआ है और उसके साथ एक जीने का कोई डिजाइन बनता है तो आपको एक्चुअली देखेंगे तो अनुकरण किसका करना है जो भाषा है उसके स्वरूप में जो अर्थ है और उसके स्वरूप में जो भी एक आचरण है एक व्यक्ति से लाकर परिवार और पूरा व्यवस्था के रूप में उन उनको चीज़ों को समझना है अभी आचरण के स्वरूप में देखेंगे तो जितना हम समझे उतने को पूरे को हम आचरण में प्रमाणित कर पाएँ उसकी तो अभी यात्रा शुरू हुई है उसी के लिए हमको एक मानव से विश्व परिवार तक जाने पड़ेगा तो क्योंकि मानव एक विश्व परिवार में कैसे आचरण करता है जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक इसकी पूरी व्याख्या हुई नहीं समझने के रूप में बाबा जी को अनुभव हो गया तो उनको समझ में आ गया और वो अपने तरीके से जितनी सीमा थी उस सीमा के साथ वो अपने आचरण को प्रमाणित किए उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर हम उसको आज शिक्षा विधि से चलते हैं तो हम सब मिलकर जैसे एक एक आदमी एक आचरण एक परिवार एक आचरण अभी कई परिवार मिलकर एक पुनः एक आचरण तो अभी हम इस जगह खड़े हैं कि ये एक कई परिवार मिलकर एक आचरण को व्यक्त कर पाएँ वो भी एक मानव का आचरण है तो आ, उसको उसको शोध करते हुए उसके लिए काम करते हुए उसको समझने का कार्यक्रम करना यही कुल मिला के अभी अनुकरण का स्वरूप बनता है हमारे अनुसार चेताली दवे हैं रायपुर से